आत्मा एक प्रदर्शनी में बहुत भीड़भाड़ थी बहुत नई नई चीजें देखने को आई थी बहुत लोग उस प्रदर्शनी को देखने गए थे एक आदमी एक कंगारू को भी लाया था प्रदर्शनी में दिखाने को उसके झोपड़े के बाहर भी बड़ी भीड़ थी लेकिन एक परिवार बड़े विचार में पड़ा था पति बहुत चिंतित था पत्नी भी बहुत चिंतित थी वे सभी देखना चाहते थे लेकिन उनके 18 बच्चे थे और वे दो बीस थे दस नए पैसे टिकट थी लेकिन फिर भी बीस लोगों के दो रुपए हो जाते थे जो आदमी कंगारू प्रदर्शित कर रहा था वो भी उनकी परेशानी देख के उनके पास आया और उसने कहा आप बड़े परेशान हैं उस आदमी ने कहा कि बीस है हम अठारह मेरे बच्चे हैं मेरी पत्नी और मैं कुछ सस्ते में दिखाना नहीं हो सकेगा कुछ कंसेशन रेट्स पर दिखाना नहीं हो सकता उस आदमी ने कहा ये अठारह बच्चे आपके ही हैं। उस पिता ने कहा मेरे ही बच्चे हैं तो उसने कहा फिर फिक्र मत करिए कंगारू आपको देख के बड़ा प्रसन्न होगा हम उसे बाहर ले आते वो आपको देख ले और दस पैसे ये संभालिए कंगारू के देखने के मैंने जब ये बात सुनी तो मैं सोचने लगा जानवर भी अब आदमी को देखने को बहुत उत्सुक होंगे बहुत हो गया जानवर को हम देखते रहे अब जैसी हालत है पृथ्वी पर मनुष्य की उसे देखने को जानवर भी बहुत उत्सुक होंगे और कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि आदमियों के अजायब घर बने और जानवर आदमी को वहां देख सके वैसे भी अजायब घर बनाने की बहुत जरूरत नहीं अगर जानवरों को दिल्ली ले जाया जा सके तो काम पूरा हो सकता है राजधानियां अजायब घर हो गई हैं अनूठे तरह के आदमियों के बीच के लोग वहा इकट्ठे हो गए सब तरह के पागल और विक्षिप्त वहा इकट्ठे हो गए लेकिन राजधानियों में जो प्रकट हुआ है उस सब में हम जुम्मेवार हैं, और कहीं किसी पैमाने पर हम सब उसमें भागीदार हैं। पूरी मनुष्य जाति ही एक बड़ा अजायब घर हो गई है मैंने सुना है कि डार्विन जब मर गया जब तक जिंदा था तब तक आदमी उसे परेशान करते रहे इस कारण कि उसने कहा कि आदमी बंदरों का विकास है और आदमी सदा सोचता था कि हम भगवान के बेटे हैं भगवान ने कभी ऐसा कहा नहीं ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया आदमी ऐसा सोचता रहा था लेकिन जब डार्विन ने यह कहा कि आदमी बंदरों से पैदा हुआ है तो डार्विन पर लोग बहुत नाराज हुए लेकिन डार्विन सोचता था कम से कम बंदर तो मुझ पर प्रसन्न होंगे लेकिन मरने पर बंदरों की प्रेतात्माओं ने उसे घेर लिया और कहा कि हमारे साथ बहुत अन्याय किया है आदमी को हमारा विकास कहते हो आदमी हमारा पतन भटके हुए बंदर आदमी हो गए गिरे हुए बंदर आदमी हो गए हैं पतित हुए बंदर आदमी हो गए और अपने सिद्धांत में सुधार कर लो डार्विन ने कहा कहना तो मैं भी यही चाहता था लेकिन विकास बताया तभी आदमियों ने मुझे इतना परेशान किया अगर बंदरों का पतन बताता तब तो बहुत मुसीबत हो जाती लेकिन मजाक जाने दे आदमी की समस्या बहुत गंभीर है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमने समाज बनाने की कोशिश की थी लेकिन समाज नहीं बना अजायब घर बन गया है मैं एक अजायब घर से गुजरता था तब मुझे ये ख्याल आया जंगल में भी जानवरों को देखा है उनकी मुक्ति उनका आनंद उनकी प्रफुल्लता उनके गीत पक्षियों के उनके नृत्य उनकी छलांगे उनकी दौड़ खुले आकाश खुले सूरज के नीचे और फिर अजायब घर में भी जानवरों को देखा है उदास कटघरों में बंद बेचैन परेशान एक अजायब घर से गुजरता था तब मुझे ये ख्याल आया कि यही जानवर जंगल में भी हैं यही जानवर अजायब घर में भी हैं लेकिन फर्क बहुत है सबसे बड़ा फर्क यह है कि वहां जंगल में वे मुक्त हैं स्वतंत्र और यहां अजायब घर में बंद में। और तब मैंने पता लगाने की कोशिश की कि जंगल और अजायब घर के जानवरों में क्या क्या फर्क पैदा हो जाते हैं तब तो मैं बहुत चकित हो गया मुझे पता चला कि जो बीमारियां जंगलों में जानवरों को कभी पैदा नहीं होती वे अजायब घर में पैदा हो जाती जैसे अल्सर जंगल के जानवर को नहीं होता लेकिन अजायब घर के जानवर को होता है अल्सर असल में बहुत गहरी चिंता से पैदा होता है पेट में घाव हो जाते हैं गहरी चिंता से अल्सर मानसिक बीमारी है आदमी को जो जो बीमारियां होती हैं वे अजायब घर के जानवरों को होती हैं जंगल के जानवरों को नहीं और भी मैं हैरान हुआ जानके कि जंगल के जानवरों में किसी तरह की विक्षिप्तता मुश्किल से कभी घटित होती है आमतौर से घटित नहीं होती जंगल के जानवर आमतौर से पागल होते हुए नहीं पाए जाते हैं लेकिन अजायब घर में जानवर पागल हो जाते ये भी मैं जानके हैरान हुआ कि जंगल के किसी जानवर ने कभी आत्मघात की सुसाइड की कोशिश नहीं की लेकिन अजायब घर के जानवर आत्महत्या की कोशिश भी करते हैं तब मैं सोचने लगा कि आदमी यह सब काम करता है जो अजायब घर के जानवर करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदमी ने वो स्वतंत्रता खो दी जो जरूरी थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदमी ने वो जीवन खो दिया जो उसका जीवन हो सकता था कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने खुला आकाश खो दिया मुक्ति खो दी सूरज खो दिया और उसने कटघरे बना लिए अपने हाथ से सीक्षे खड़े कर लिए और उनके भीतर बंद हो गया अन्यथा पागलपन अन्यथा आत्मघात अन्यथा इतनी बीमारियां इतने मानसिक रोग संभव नहीं मालूम होते जंगल के जानवरों में कोई सेक्सुअल परवर्शन नहीं होता कोई काम विकृति नहीं होती लेकिन अजायब घर के जानवरों में वही विकृतियां हो जाती हैं जो आदमी में जंगल में कोई जानवर मिस्टबेशन नहीं करता हस्तमैथुन नहीं करता लेकिन अजायब घर में जानवर हस्तमैथुन शुरू कर देते जंगल में कोई जानवर होमोसेक्सुअल नहीं होता समलिंगी नहीं होता लेकिन अजायब घर में जानवर होमोसेक्सुअल हो जाते ये इतने हैरान करने वाले तथ्य थे कि तब मुझे ऐसा लगने ही लगा कि कहीं ना कहीं हमने भूल कर दी आदमी का समाज नहीं बन पाया और अजायब घर बन गया है क्योंकि सब तरह के रोग सब तरह की विकृतियां सब तरह के मानसिक विकार जिसे हम समाज और सभ्यता कहते हैं शायद वो स्वयं एक महारोग की तरह हमारे पीछे इसे अगर समझा जा सके तो शायद बदला भी जा सकता है समझने की दिशा में दो तीन काम सोचने दो तीन बातें सोचने जरूरी हैं। पहली बात तो यह सोचने जरूरी है कि वो कौन से सीखे हैं जिन्होंने आदमी की स्वतंत्रता छीन ली है दिखाई तो नहीं पड़ते रास्ते पर मैं चलता हूं तो मेरे चारों तरफ कोई शीक्षे नहीं है आप बैठे हैं आपके चारों तरफ कोई शीक्षे नहीं है अच्छा होता कि सीखे दिखाई पड़ते तो शायद हम ब्रह्म में भी ना पड़ते लेकिन आदमी ने ऐसे सीचे ईजाद किए हैं जो अद्रस्य और उन सीचों के भीतर हम बंद होते चले गए हैं अब जैसे राष्ट्र राष्ट्र एक कारागृह है जो अद्रश्य है अगर मैं हिंदुस्तान की सीमा पार करना चाहूं तो मुझे सरकारी आज्ञा की जरूरत है मैं सीमा को पार नहीं कर सकता अगर मैं पाकिस्तान में प्रवेश करना चाहूं तो मुझे पाकिस्तान की सरकार की आज्ञा की जरूरत है सीमा पर एक कटघरा खड़ा है जिसके आर पार कोई जा नहीं सकता आखिर कारागृह में कैदी के लिए कौन सी कारागृह है जेल के दीवाल के भीतर तो वो भी स्वतंत्र है जेल की दीवार के बाहर नहीं जा सकता वहां संतरी तैनात है लेकिन जेल की दीवार बहुत छोटी है दिखाई पड़ती है राष्ट्र की दीवाल बहुत बड़ी है दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वहां संतरी है राष्ट्र की सीमा के बाहर कहीं कोई प्रवेश नहीं हो सकता लेकिन राष्ट्र बहुत बड़ी काराग्रह है दिखाई नहीं पड़ती उसके भीतर बड़ी स्वतंत्रता से हम घूम सकते हैं फिर हमने और छोटी काराग्रह बनाई है धर्मों के काराग्रह राष्ट्र एक है लेकिन राष्ट्र के भीतर 10 धर्म हैं तो 10 छोटे काराग्रह उनकी भी अपनी सीमाएं हैं उनके बाहर नहीं जा सकते उनके बाहर शादी नहीं कर सकते उनके बाहर मित्र को भोजन पर आमंत्रित नहीं कर सकते उनके बाहर भोजन असंभव है उनके बाहर हाथ फैला के दोस्ती बढ़ानी बहुत मुश्किल है हिंदू का अपना काराग्रह है मुसलमान का अपना काराग्रह कभी कभी एक दूसरे के कारागृह में वे घुस जाते हैं लेकिन दोस्ती से नहीं दुश्मनी से जैसा पीछे अहमदाबाद में हो गया एक दूसरे की दीवारों में घुस जाते हैं हत्या करने के लिए मित्रता के लिए नहीं जिनसे शादी करना वर्जित है उनकी हत्या सिर्फ की जा सकती है जिनके साथ दोस्ती नहीं बढ़ाई जा सकती उनसे सिर्फ दोस्त मनी ही बन सकती है शत्रुता ही बन सकती है कभी कभी दीवाले टूटती हैं धर्मों की लेकिन वे तभी टूटती हैं जब एक दूसरे के घर में घुस के हत्या करने की इच्छा पैदा होती है। हिंदू मुसलमान के काराग्रह हैं जैन बौद्ध के काराग्रह हैं लेकिन उतने से भी काम नहीं चलता वो भी बड़े काराग्रह हैं तो फिर हम और छोटे काराग्रह हैं तो जैनों के दिगंबर और श्वेताबर के काराग्रह उतने से भी काम नहीं चलता तो श्वेताबर के भीतर भी तेरा पंथी और स्थानकवासी के काराग्रह हैं उन उतने से भी काम नहीं चलता और हम तोड़ते चले जाते हैं और अगर हम गौर से देखें तो सीमाओं के भीतर सीमाएं काराग्रह के भीतर काराग्रह जैसे कभी जादूगर का डब्बा देखा हो उसके भीतर डब्बे और उसके भीतर डब्बे और उसके भीतर डब्बे और डब्बों का कोई अंत ही नहीं आता और घबराहट होनी शुरू हो जाती है ऐसा आदमी हजार तरह के काराग्रह में बंद अगर वो अजायब घर का जानवर न हो जाए तो और क्या हो सकता है अगर मनुष्य को समाज बनाना हो अजायब घर नहीं विक्षिप्त पागल रुगण बीमार लोगों का समूह नहीं बल्कि जीवित प्रेम से भरे हुए करुणा से पूर्ण लोगों का समाज बनाना हो तो हमें सब तरह के काराग्रह तोड़ देने की तैयारी दिखानी जरूरी है इस कोई फर्क नहीं पड़ता कि काराग्रह का नाम क्या है बड़े काराग्रह वाले लोग छोटे काराग्रह तोड़ने की कोशिश करते हैं राष्ट्र जिसको बहुत प्रेमपूर्ण मालूम होता है वो कहता है धर्मों के काराग्रह तोड़ो ताकि राष्ट्र का काराग्रह मजबूत हो सके जिसे राष्ट्र बड़ा कीमती मालूम पड़ता है वो कहता है प्रदेशों के काराग्रह तोड़ो ताकि राष्ट्र का काराग्रह मजबूत हो सके लेकिन अब तक दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो काराग्रह मात्र को तोड़ देने के लिए आतुर है जो ये नहीं कहते कि छोटे काराग्रह को बड़े काराग्रह के लिए तोड़ो जब तक हम इस भाषा में सोचेंगे तब तक काराग्रह कभी भी नहीं टूटने वाले तब तक आदमी कैद के बाहर नहीं हो सकता शिक्षो के बाहर नहीं हो सकता एक बारगी मनुष्य को समझना होगा कि हम शिक्षो में नहीं रहना चाहते चाहे शिक्षो का नाम हिंदू हो और चाहे शिक्षो का नाम जैन हो और चाहे शिक्षो का नाम ब्राह्मण हो सूद्र हो और चाहे शिक्षो का नाम हिंदुस्तान हो चीन हो पाकिस्तान हो हम शिक्षो के भीतर नहीं रहना चाहते सब तरह के सीखे खतरनाक हैं और आदमी को पागल किए दे रहे हैं क्यों आखिर सिंचे आदमी को पागल क्यों कर देते एक लिविंग स्पेस की जरूरत है हर आदमी को जिंदा रहने के लिए एक विस्तार की जरूरत है विस्तार जितना ज्यादा होगा जीवन उतना मुक्त होगा विस्तार जितना कम होगा जीवन उतना सिकुड़ जाएगा विस्तार जितना बड़ा होगा उतनी ही आत्मा फैलेगी विस्तार जितना छोटा होगा आत्मा उतनी सिकुड़ जाएगी एक बड़े मकान में रहने का मजा और एक छोटी कोठरी में रहने का फर्क यही है एक छोटी कोठरी में हम भी सिकुड़ जाते हैं एक बड़े मकान में हम भी फैल जाते हैं जितना विस्तार होगा मनुष्य के जीवन की जितनी विस्तृत आधारशिला होगी उतना आदमी की आत्मा विकसित होती है लेकिन हम खंड खंड में तोड़ते हैं छोटे छोटे खंड तोड़ के भी मन भरता नहीं तो और छोटे खंडों में तोड़ते हैं और खंडों में तोड़ते तोड़ते आखिर में एक एक आदमी ही खंड रह जाता है एक एक आदमी एक एक छोटा टुकड़ा रह जाता है चारों तरफ सीमाएं आ जाती हैं और सब तरफ से बंद आदमी भीतर बेचैन और परेशान हो जाता है इसके दोहरे परिणाम होते हैं पहला परिणाम तो यह होता है कि उसकी आत्मा कभी फैल नहीं पाती और जब आत्मा न फैल पाए तो पागल होना शुरू हो जाता है विक्षिप्तता आनी शुरू हो जाती है और दूसरा परिणाम यह होता है कि आत्मा को फैलाने के झूठे रास्ते खोजने पड़ते हैं जब जिंदगी सब तरफ से बंधी हो तो आत्मा को फैलाने के लिए ऐसे रास्ते खोजने पड़ते हैं जो अपने आप में गलत हैं, जैसे आज आज सारी दुनिया में कॉन्सियनेस चेतना को विस्तीर्ण करने के लिए ड्रग्स का उपयोग हो रहा है एलएसडी का मैस्कलीन का क्या आपको पता है कि आदमी इतना ज्यादा सिकुड़ गया है कि अब उसे बेहोश होकर ही वो अनुभव कर पाता है कि मैं फैला हुआ हूं एलएसडी को वो कॉन्सियनेस एक्सपेंडिंग ड्रग कहते हैं वो कहते हैं कि एलएसडी को लेने से आदमी की चेतना विस्तीर्ण हो जाती थोड़ी देर को छह घंटे को दस घंटे को उसकी सब सीमाएं टूट जाती हैं, वो सारे जगत के साथ एक हो जाता है चांद उसे अपने से एक मालूम पड़ता है फूल अपने भीतर खिलते हुए मालूम होते हैं सूरज दूर नहीं मालूम पड़ता निकट आ जाता है और दुनिया की सब सीमाए गिर जाती है एक तरफ हम सीमाएं बनाए चले जा रहे हैं और आदमी इतना विचिर्ण हो गया है कि वो असीम को छूने के लिए एल एस जैसे ड्रग्स का रासायनिक तत्वों का उपयोग करने को मजबूर हो गया धार्मिक लोग विरोध करते हैं एल का लेकिन मजा यह है कि धार्मिक लोग जो सीमाएं खड़ी करते हैं वे ही सीमाएं एल लेने को लोगों को मजबूर कर रही है एक तरफ आदमी पागल हुआ जाता है सीमाओं में बंद कर दूसरी तरफ सीमाओं से ऊप कर बेहोशी के रास्ते खोज रहा है पूरी मनुष्य जाति का इतिहास अगर हम इस भांति देखें तो हम हैरान होंगे कि सारी मनुष्य जाति के लंबे इतिहास में हमने शराब नशे गांजे और अफीम और मैस्कली और सोम रस से लेके एल एस तक आदमी की चेतना विस्तीर्ण हो फैल सके सीमाएं टूट सके इसके लिए नशे का उपयोग किया है ऋग्वेद के ऋषियों से लेकर अमेरिका के आधुनिक बीटल और हिप्पी तक आदमी की चेतना फैल सके लेकिन आदमी की चेतना फैल क्यों नहीं सकती है? हम चारों तरफ सीमाएं बांधे हुए वो सीमाएं हम तोड़ने को राजी नहीं अगर यही स्थिति रही तो आने वाले पचास वर्षो में सारी मनुष्य की चेतना बेहोशी के रासायनिक द्रव्यों के नीचे दब जाएगी उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा फैला हुआ अनुभव करने के लिए लेकिन क्या यह उचित रास्ता है क्या नशा लेकर चेतना के फैलने का अनुभव कोई आध्यात्मिक मूल्य रखता है कोई भी आध्यात्मिक मूल्य नहीं रखता नशे में विस्तार अनुभव करने से कोई परिवर्तन नहीं होता लौट के हम फिर संकुचित हो जाते हैं लेकिन क्या हम सच में विस्तार अनुभव नहीं कर सकते हम सारी सीमाएं नहीं तोड़ सकते कौन रोके हुए है आदमी को सीमाएं तोड़ने से लेकिन हमें ख्याल ही नहीं है हमें ख्याल ही नहीं है कि हमारी बनाए सीमाएं ही हमारी आत्मा को कारागृह में डाले हुए और उनके भीतर हम बेचैन और परेशान हो गए हैं वो परेशानी बहुत रूपों में प्रकट होती है आज सारी दुनिया में विद्रोह और बगावत सारी दुनिया में एक रिबेलियन है नए बच्चे सारी पुरानी चीजों को तोड़ने को आतुर हैं, नए बच्चे सारे पुराने मूल्यों को मिटा देने के लिए विक्षिप्त हुए जा रहे हैं कौन है जिम्मेवार इसके लिए नए लड़के नहीं अब तक की पूरी मनुष्य जाति को नियम और सिद्धांत देने वाले वे सारे लोग जुम्मेवार हैं जिन्होंने आदमी को स्वतंत्र नहीं किया परतंत्र किया इतने जोर से आदमी को बांध दिया है कि वो बंधन अब आखिरी सीमा पर पहुंच गए हैं और बच्चे अब उन बंधनों को तोड़ देने के लिए आतुर हो गए हैं लेकिन उन बच्चों को भी पता नहीं है कि वो क्या तोड़ रहे हैं बस में आग लगाने से आदमी की चेतना के बंधन नहीं टूट सकते और न स्कूल के कांचों पर पत्थर फेंकने से आत्मा के बंधन टूट सकते और ना ही शराब की बोतलों से और ना ही स्कूल के फर्नीचर को जलाने से वे बंधन नहीं टूट सकते वे बंधन बहुत अद्रश्य वे हिंदू के मुसलमान के जैन के ईसाई के बंधन बहुत भीतरी हैं, वे छिपे हुए हैं वे दिखाई नहीं पड़ते तोड़े बिना मनुष्य की आत्मा मुक्त नहीं हो सकती क्या ये संभव नहीं हो सकता कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य हो क्या ये संभव नहीं हो सकता की पृथ्वी पूरी पृथ्वी हमारी माता हो भारत माता नहीं पाकिस्तान माता नहीं पूरी पृथ्वी हमारी माता हो क्या ये नहीं हो सकता सच तो यही है कि पूरी पृथ्वी एक है कहीं भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान टूटे हुए नहीं कहीं कोई दरार नहीं है पृथ्वी पर जहां से हिंदुस्तान अलग होता हो और पाकिस्तान शुरू होता हो और जहां जर्मनी समाप्त होता हो और रूस शुरू होता हो जमीन पर कहीं कोई रेखाएं नहीं सिवाय पागल राजनीतिज्ञों के नक्शों के अतिरिक्त पृथ्वी कहीं भी बटी हुई नहीं लेकिन राजनीतिक पृथ्वी को बांटे हुए हैं। मैंने कहा कि पहले तरह के बंधन जिन्होंने आदमी को पागल किया है धार्मिक लोगों ने दिए और दूसरे तरह के बंधन जिनको पृथ्वी को खंडित किया है और आदमी को आदमी की दुश्मनी में खड़ा कर दिया है वे राजनीतिज्ञों ने दिए धर्म के बंधन तो धीर धीरे धीरे शिथिल होते चले जाते हैं क्योंकि पुरानी बीमारी है उसके प्रति धीरे धीरे हम जागते चले जाते हैं लेकिन राजनीति के बंधन बहुत नए और अभी उनके प्रति जागने का हमें ख्याल ही नहीं असल में धर्मगुरु की जगह धीरे धीरे राजनीतिक आ गया है और धार्मिक मक्का मदीनों की जगह राजधानियां आ गई हैं। अब मक्का महत्वपूर्ण नहीं क्रेमलिन महत्वपूर्ण है वो भी एक मक्का है नए तरह का अब काशी महत्वपूर्ण नहीं पेकिंग महत्वपूर्ण है वो भी काशी है नए लोगों की अब गीताओं कुरान उतने महत्वपूर्ण नहीं अब दास कैपिटल ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भी धर्म पुस्तक है नए धार्मिकों की पुराने धर्मगुरु बदले हैं उनकी जगह नए धर्मगुरु आए हैं और नए धर्मगुरु और भी खतरनाक नए धर्मगुरु राजनीतिज्ञ हैं जो आदमी को फिर बांट रहे हैं जगह जगह खंड खंड किए दे रहे हैं सारी पृथ्वी को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है फिर पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को भी और टुकड़ों में बांट दिया है और इतने टुकड़े हैं ये इन टुकड़ों के कारण इतने युद्ध हैं इतने युद्ध है इन युद्धों के कारण आदमी के जिंदगी में शांति के और आनंद के फूल खिलने असंभव हो गए हैं तीन हजार साल में 15000 युद्ध हुए प्रति वर्ष पांच युद्धों का अनुपात है कहीं ना कहीं जमीन के किसी कोने पर युद्ध चल रहा है कहीं ना कहीं आग भड़की चाहे वियतनाम हो चाहे कोरिया हो चाहे कश्मीर हो कहीं न कहीं आग जलेगी कहीं न कहीं आदमी जलता रहेगा जमीन के किसी न किसी कोने पर उपद्रव घाव बनते ही रहेंगे अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक दिन को भी शांति हो पृथ्वी पर कहीं न कहीं उपद्रव है किसके कारण कौन तोड़ता है आदमी को कौन आमने सामने खड़ा कर देता है राजनीतिज्ञ तोड़ रहा है लेकिन राजनीतिज्ञ तोड़ने को मजबूर है क्योंकि बिना तोड़े लोगों पर राज्य नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान के राजनीतिक लोगों को समझाते थे कि अंग्रेजों का नियम है डिवाइड एंड रूल तोड़ो और राज करो लेकिन कोई पूछे कि सारी दुनिया के राजनीतिकों का नियम क्या है उनका भी नियम वही है तोड़ो और राज करो जब तक पृथ्वी खंड खंड में टूटी है तब तक पृथ्वी पर हजारों तरह के राजनीतिज्ञों का राज्य होगा जिस दिन मनुष्य एक हो जाएगा उस दिन ये राजनीतिज्ञों को विदा हो जाना पड़ेगा मनुष्यों की एकता राजनीतिज्ञों की आत्महत्या सिद्ध होगी इसलिए राजनीतिज्ञ मनुष्यों को एक ना होने देगा हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर तुम्हारे देश के दुश्मन ना हो तो झूठे दुश्मन पैदा करो क्योंकि जब तक तुम दुश्मन पैदा नहीं करते तब तक तुम महान नेता नहीं बन सकते हो महान नेता बनने के लिए युद्ध की भूमिका जरूरी है अगर सच्चे दुश्मन मिल जाएं तो बहुत ठीक अन्यथा झूठे दुश्मन पैदा करो लेकिन दुश्मन जरूरी है क्योंकि जब दुश्मन होता है तब जनता नेता के पीछे खड़ी हो जाती है घबराहट में भय में असुरक्षा में इनसिक्योरिटी में वो कहती हमें बचाओ और जो उसे बचाता है वो महान हो जाता है इसलिए सब युद्ध बड़े नेताओं को पैदा करते हैं अगर बड़ा नेता होना हो तो युद्ध बहुत जरूरी है शांति के समय में बड़े नेता पैदा नहीं होते बड़े नेता के पैदा होने के लिए संघर्ष जरूरी है युद्ध जरूरी है हिंसा जरूरी है हत्या जरूरी है जितनी हत्या होगी जितनी हिंसा होगी उतना बड़ा नेता प्रकट होगा शांति के समय में बड़ा नेता प्रकट नहीं होता अगर शांति स्थाई चल जाए तो नेता एकदम फेड आउट हो जाएंगे विदा हो जाएंगे उनको कोई पूछेगा ही नहीं उनकी जरूरत ही तभी है रास्ते पर एक चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा है वो पुलिस वाला इसलिए खड़ा है कि कहीं चोर है अदालत में एक मजिस्ट्रेट बैठा है वो इसलिए बैठा है कि कहीं चोर है अगर चोर विदा हो जाएं, तो चोरों के विदा होते ही अचानक चोरस्ते का पुलिस वाला विदा हो जाएगा चोरों के विदा होते ही मजिस्ट्रेट विदा हो जाएगा। इसलिए मजिस्ट्रेट ऊपर से चोरों को सजा दे रहा है भीतर से भगवान से प्रार्थना करता है कि रोज आते रहना स्वाभाविक उसका धंधा तो चोरों पर है उसकी जिंदगी चोरों पर राजनीतिक ऊपर से कहता है शांति चाहिए और कबूतर उड़ाता है शांति के कबूतर लेकिन भीतर से युद्ध की कामना करता है युद्ध चाहिए युद्ध ना हो तो राजनीतिक नेता की कोई जगह नहीं है, युद्ध ना हो तो राजनीति की ही कोई जगह नहीं है। असल में युद्ध से ही राजनीति पैदा होती है। फिर अगर बड़ा युद्ध न चलता हो तो छोटा युद्ध चलाना पड़ता है अगर मुल्क के बाहर कोई लड़ाई ना हो तो मुल्क के भीतर लड़ाई चलानी पड़ती है। अगर मुल्क के भीतर भी ना हो तो एक ही पार्टी को दो हिस्सों में तोड़ के लड़ाई चलानी पड़ती है। बड़ा नेता लड़ाई में वादा होता है छोटे नेता शांति में जीते छोटे नेता कभी बड़े नहीं हो सकते अगर लड़ाई ना चलती हो तो लड़ाई चलनी चाहिए किन्नी भी तलों पर हजार हजार तलों पर लड़ाई चलनी चाहिए लड़ाई नेता को बड़ा करती है जनता को आतुर करती है जनता की आंखों को उठाती है नेता को देखने के लिए इसलिए नेता निरंतर नई लड़ाई की चेष्टा में संलग्न और मजा यह है कि रोज मंच पर खड़े होकर कहता है कि शांति चाहिए एकता चाहिए मनुष्य इकट्ठा हो सब एक हो इधर मंच पर ये कहेगा मंच के पीछे सारे उपाय करेगा जिनसे मनुष्य एक ना हो पाए जिनसे कभी आदमी इकट्ठा ना हो पाए जिससे पृथ्वी कभी इकट्ठी ना हो पाए इसकी पीछे कोशिश चलेगी लेकिन ये हम समझ सकते हैं एक डॉक्टर है वो मरीज का इलाज करता है और मरीज की तरफ सब तरफ से कोशिश करता है कि मरीज ठीक हो जाए डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए लेकिन पता है कि जब महामारी फैलती है प्लेग फैलती है या अब फ्लू फैलता है तो डॉक्टर आपस में कहते हैं कि सीजन चल रहा है डॉक्टर का सीजन तो तभी आता है ऋतु तभी आती है धंधे की जब फ्लू फैले प्लेग फैले मलेरिया फैले लोग बड़े पैमाने पर बीमार हों, इधर डॉक्टर इलाज कर रहा है मरीज का उधर प्रार्थना कर रहा है कि बीमार कैसे बढ़े और पैसे वाले बीमार का इसलिए ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है गरीब बीमार को ज्यादा देर बीमार रखने में डॉक्टर का कोई भी हित नहीं पैसे वाले बीमार का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अक्सर तो पैसे वाले बीमार ही बने रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर जितनी देर पैसे वाला बीमार रहे उतने ही हित में है उसके अब ऊपर से डॉक्टर दिखता है बीमारी से लड़ रहा है और भीतर से भीतर से वो बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है इसलिए ऊपर मंचों पर जो चेहरे दिखाई पड़ते हैं वे मंच के पीछे वही नहीं है यह ध्यान में रखना जरूरी मंच पर चेहरे बिल्कुल बनावटी मंच पर वे कुछ और कहते हैं और सौ में निन्यानवे मौके ये है कि मंच पर वे जो कहते हैं ठीक उससे उल्टा मंच के पीछे करते होंगे जो भी शांति की बातें चलती हैं उनके पीछे युद्ध का इंतजाम चलता है इसलिए बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया के सारे युद्ध शांति के लिए होते सब युद्ध शांति के लिए होते वो कहते हैं कि हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि दुनिया में शांति हो सके इसलिए लड़ रहे हैं कि दुनिया में शांति हो सके लड़ना जरूरी है शांति की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी हिटलर भी शांति की रक्षा के लिए लड़ते हैं और चर्चिल भी रूस बेल्ट भी और स्टेलिन भी सभी शांति के लिए लड़ते हैं हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी सभी शांति के लिए लड़ते हैं लेकिन राजनीतिज्ञ की जिंदगी अशांति पर निर्भर है इसलिए राजनीतिक शांति चाह नहीं सकता और अगर दुनिया को शांति चाहनी हो तो राजनीतिक को विदा देना जरूरी हो गया वो हट जाना चाहिए उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए लेकिन आज उसी की जगह वही सब कुछ है उसे हम सारी ताकत दे रहे हैं और वो हमारी अशांति का बुनियादी आधार है हम उसको ही भोजन खिला रहे हैं हम उसका ही सम्मान कर रहे हैं और फूल मालाएं पहना रहे हैं क्योंकि वो शांति की बातें करता है लेकिन शांति की बातों से शांति का कोई भी संबंध नहीं मैंने सुना है एक रात एक होटल में बड़ी देर तक कुछ मित्र भोजन करते रहे और शराब पीते रहे जब रात विदा होने लगे कोई एक बज गया था तो होटल के मैनेजर ने कहा ऐसे भले लोग अगर रोज आते रहे तो हमारी जिंदगी के चांद चमक जाएं विदा होते मेहमानों में से जिसने पैसे चुकाए थे उसने कहा भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा धंधा ठीक चलता रहे तो हम रोज आए उस मैनेजर ने कहा भगवान से रोज प्रार्थना करूंगा तुम्हारा धंधा ठीक चले लेकिन ये तो बता जाओ कि तुम्हारा धंधा क्या उसने कहा मत पूछो अथा प्रार्थना करना जरा मुश्किल पड़ेगा फिर भी उसने कहा तो और मुश्किल में डाल दिया तुम बता तो जाओ कम से कम तुम्हारा धंधा क्या हम प्रार्थना करेंगे उस आदमी ने कहा मैं मरघट पे लकड़ी बेचने का धंधा करता हूं हमारा धंधा रोज चलता रहे 10-5 लोग रोज मरघट पहुंचते रहे तो हम रोज आते रहे किसी का धंधा मरघट पे लकड़ी बेचने का भी है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम मरे उसकी दुकान नहीं चल रही राजनीतिक का धंधा बिल्कुल मरघट पे लकड़ियां बेचने का है वो प्रतीक्षा कर रहा है कब युद्ध हो कब लोग मरे कब हिंसा हो कब हिंसा हो कि वो आए और लोगों को समझाए कि शांति चाहिए इधर वो युद्ध भी करवाएगा दंगे भी करवाएगा उधर दंगे को मिटाने के लिए अमन कमेटी शांति कमेटी भी बनवाएगा वही आदमी संघर्ष करवाएगा वही आदमी शांति के लिए आके व्यवस्था भी करेगा ये दोहरे चेहरे हम कब पहचान पाएंगे अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो आदमी की हालत रोज बुरी से बुरी होती चली जा रही इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो मुल्ला जो पंडित झगड़े करवाता है वही फिर अमन कमेटी का मेंबर होता है फिर वही मस्जिद में और मंदिरों में प्रार्थनाएं करता है वो प्रार्थनाएं करता है कि सब में शांति होनी चाहिए और कोई पूछे कि आदमी में अशांति कौन करवा रहा है मंदिर और मस्जिद के अलावा कौन अशांति करवा रहा है मंदिर और मस्जिद अशांति करवाएंगे मंदिर का पुजारी समझाएगा कि गऊ माता है इसलिए गौ की अगर पूछ कट जाएगी तो दंगे हो जाएंगे और फिर मंदिर का पुजारी समझाएगा कि शांति रखो अधार्मिक आदमी हो गए हो धार्मिक आदमी सदा शांत रहता है मस्जिद का आदमी समझाएगा कि ये मोहम्मद साहब का बाल है ये बाल भी बड़ा कीमती ये बाल भी हजरत बाल है, ये कोई साधारण बाल नहीं ये बाल अगर चोरी चला जाएगा तो सैकड़ों लोगों की हत्या हो सकती लेकिन ये बाल बचाना पड़ेगा और जब दंगे फसाद हो जाएंगे आग लग जाएंगी और लाशें बिछ जाएंगी तो वही मौल समझाएगा कि मोहम्मद का तो संदेश है शांति सब शांति से राहुल इस्लाम का तो मतलब ही शांति सबको शांति से रहना चाहिए ये दोहरे चेहरे हम कब पहचानेंगे राजनीतिक युद्ध करवाएगा और शांति की बातें करता रहेगा अगर हम ये दोहरे चेहरे नहीं पहचानते अगर ये डबल रोल हमारे ख्याल में नहीं आता तो आदमी का समाज कभी भी समाज नहीं बनेगा ये अजायब घर ही बना रहेगा लेकिन ये चेहरे पहचाने जा सकते इन चेहरों के भीतर खोजबीन की जा सकती आखिर राजनीतिक इतना युद्ध में क्यों उत्सुक है सभी महत्वाकांक्षी युद्ध में उत्सुक होते क्योंकि महत्वाकांक्षा गहरे में युद्ध की जन्मभूमि है। सारे लोग जिनकी महत्वाकांक्षा है युद्ध के आकांक्षी होंगे क्योंकि शांति में महत्वाकांक्षा के पौधे को बढ़ने का कोई उपाय नहीं वह अशांति में ही बढ़ता है अशांति उसके लिए खाद का काम करती और राजनीतिज्ञ महत्वाकांक्षी अंतिम सीमा का है एम्बिशस पार एक्सी उसके आगे फिर और कोई महत्वाकांक्षा नहीं वो महत्वाकांक्षा से मरा जा रहा है उसे कुछ होना है उसे संबडी होना है उसे कुछ होके दिखाना है और इस कुछ होने के लिए वो न मालूम कितने जाल रचेगा सिद्धांत के आइडियोलॉजी के और गरीबों के समाजवाद के हित के मंगल के लोक कल्याण के सारी बातें करेगा और पीछे सिर्फ एक बात है वो दूसरा चेहरा पहचान लेना जरूरी अन्यथा बड़ी मुश्किल है वो दूसरा चेहरा यह है कि उसे कुछ होना है वो समाजवाद के सीढ़ियों से कुछ हो कि साम्यवाद की सीढ़ियों से कुछ हो कि वो गांधीवाद की सीढ़ियों से कुछ हो ये सवाल दूसरा है ये सीढ़ियां बेमानी है उसे कुछ होना है उसे संबड्डी होने की मंजिल तक पहुंचना है और एक दफे वो मंजिल पर पहुंच जाए तो वो सब सीढ़ियां पीछे गिरा देता है क्योंकि फिर उन्हीं सीढ़ियों से दूसरे लोग भी आ सकते हैं। एक दफा उसे पहुंच जाने तो फिर पहला काम वो उन सीढ़ियों को गिराने का करता है जिनसे वो पहुंचा था स्टलिन साम्यवाद के नाम पर शक्ति में पहुंचा फिर उसने सीढ़ियां गिरानी शुरू की कहा तो यह जाता है कि लेलिन को ही उसने जहर दे मारा पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्टेलिन जैसे लोग जब जहर देते हैं तो पता लगाना बहुत मुश्किल बात है लेकिन लैलिन के अंतिम वक्तव्य और पत्र ये कहते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई लैलिन को अचानक मार डाला गया है धीरे धीरे जहर दिया गया है लेलिन जिसकी सीढ़ियों से स्टेलिन चढ़ा उसे गिरा देना पड़ा टोटस्की को रूस छोड़ के भाग जाना पड़ा की दूसरी सीढ़ी जिससे क्रांति ऊपर गई और मेक्सिको में स्टालिन के आदमी ने हथौड़ा मारकर उसकी खोपड़ी तोड़ दी उसकी हत्या कर दी रूस में कुत्ता छूट गया था टॉटस्की का तो स्टालिन के लोगों ने उसके कुत्तों को भी गोली से बीन के और सड़कों पर घसीटा क्योंकि कुत्ते को भी तो स्टॉटस्की का कुत्ता उसको भी नहीं बचने देना चाहिए कुत्ते पे भी तो कोई चढ़ सकता है सीढ़ी बन सकता है टोटस्की का कुत्ता गांधीजी की खड़ाऊ सीढ़ी बन सकती तो टोटस्की का कुत्ता क्यों सीढ़ी नहीं बन सकता चढ़ने के लिए कोई भी चीज काम दे सकती उसको भी गोली भून डाला स्टेलिन ने फिर करीब अंदाजन 60 लाख से लेके 1 करोड़ लोगों की हत्या की रूस में 1 करोड़ पूंजीपति रूस में कहा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं तो एक करोड़ कौन से लोग मारे इसमें मजदूर भी हैं इसमें गरीब भी है अब बड़े मजे की बात है जिन गरीबों के लिए क्रांति हुई उन्हें गरीबों को गोली से बूंद दिया गया फिर सीढ़ियां तोड़ देनी पड़ी फिर सब सीढ़ियां तोड़ देनी पड़ी स्टेलिन ने एक एक आदमी का सफाया किया एक एक सीढ़ी का पहिया तोड़ा तोड़ता चला गया स्टेलिन के मरने के बाद खुर्शियों एक सभा में बोल रहा था तो सभा में उसने कहा कि स्टलिन ने इतनी इतनी हत्याएं की इस, इस तरह से समाजवाद को नुकसान पहुंचाया है एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि आप भी तो स्टेलिन के साथ जिंदगी भर थे आपने पहले क्यों नहीं कहा तो खुशियों ने कहा कि महा से जरा खड़े हो जाइए ठीक से मैं चेहरा देखू आपका नाम क्या है वो आदमी खड़ा हुआ फिर दोबारा बोला भी नहीं उस भीड़ में खुशियों ने कहा चुप क्यों हो गए जिस वजह से आप चुप है उसी वजह से मैं भी चुप रहा क्योंकि ये चेहरा अगर दिखाई पड़ जाए तो कल फिर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा <laughs> इसलिए मुझे भी चुप रहना पड़ा क्योंकि एक दफा बोलता तो हमेशा के लिए जब लेलिन और टाटस की न बचते हो तो बेचारे खुर्शियों के बचने की क्या उम्मीद थी चुप रह के बच सकता है सारी दुनिया में ऐसा चलता है सीढ़ियां तोड़नी पड़ती हैं जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ता है लेकिन ये चढ़ने वाले लोगों की आकांक्षा सिर्फ कुछ होने की है से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सी सीढ़ियों का उपयोग करते हैं वे हमेशा उन सीढ़ियों का उपयोग करते हैं जिनकी पॉपुलर अपील है जिनकी जिन बातों के लिए लोकप्रियता है गरीब के सहारे गरीब के कंधे पर बहुत लोग चढ़ते हैं, क्योंकि गरीब के मन में बड़ी पीड़ा है और कोई भी कहे कि हम तुम्हारे लिए खड़े लेकिन आज तक इस पृथ्वी पर गरीब के लिए कोई भी खड़ा हुआ नहीं गरीब ही अपने लिए जब तक खड़ा नहीं होता तब तक कोई गरीब के लिए खड़ा नहीं हो सकता है तब तक उसे शोषण के नए जाल मिलेंगे राजनीतिक की मौलिक आकांक्षा स्वयं के अहंकार की तृप्ति है असल में जिस दिन अहंकार की तृप्ति की दौड़ न रह जाएगी उस दिन राजनीतिक नहीं बचेगा अहंकार की गहरी दौड़ है कि मुझे कुछ होना है और यह दौड़ को है ऐसा नहीं राजनीति दूसरे तरह दूसरी दिशाओं में दौड़ करते रहते हैं असल में हम पहले दिन ही बच्चे को राजनीतिज्ञ होना सिखाते है आपका लड़का पहले दिन स्कूल जाता है और आप कहते हैं पहले नंबर आना है आपने राजनीति का जहर बोना शुरू कर दिया इस बच्चे को पता ही नहीं ना आपको पता है ना इसके शिक्षक को पता है कि राजनीतिक पैदा होने लगा पहले नंबर आना है बच्चे में जहर हमने डालना शुरू कर दिया पायसन बोतिया उसके खून में अब वो जिंदगी भर कोशिश करेगा पहले नंबर होने की और अगर बहुत पागल हो गया पहले नंबर में तो राजनीतिक हो जाएगा अगर थोड़ा पागल रहा तो दूसरी दिशाओं में भी थोड़ी बहुत तृप्ति मिल सकती है चित्रकार हो सकता है मूर्तिकार हो सकता है धर्मगुरु हो सकता है लेकिन अगर दो जोर से पकड़ी और चरम हो गई तो राजनीतिक के सिवाय और कुछ होने का उपाय नहीं प्रत्येक व्यक्ति को नंबर एक होना है हम यहां इतने लोग बैठे हैं अगर हम सारे लोगों को एक गोल घेरा बना दिया जाए और कहा जाए ये रहा राष्ट्रपति का सिंहासन और सबको इस पे पहुंच जाना तो ये हाल अभी पागल हो जाए अभी हम सब दौड़ने लगे और उस एक जगह पर जो पहुंच जाए उसका भी टिकना मुश्किल है क्योंकि बाकी सारे लोग धक्के दे रहे हैं उसको हटाने के जो नहीं पहुंच पाया वो अपनी जगह नहीं टिक सकता क्योंकि उसे पहुंचना है जो पहुंच गया वो भी नहीं टिक सकता क्योंकि दूसरों को उसे हटाना है और ये हाल अगर पागल हो जाए तो आश्चर्य है आदमी की जिंदगी अजायब घर में खड़ी हो गई क्योंकि हम सब नंबर एक होने की पागल दौड़ में लगे हुए वो धन की दौड़ हो यश की दौड़ हो पद की दौड़ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम आदमी को नंबर एक होने की दौड़ से मुक्त नहीं करते हैं तब तक आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है इसलिए दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं सीमाएं टूटनी चाहिए सब भांति की और मनुष्य की महत्वाकांक्षा के आमूल आधार गिरा दिए जाने चाहिए महत्वाकांक्षा है तो नए रूपों में प्रकट होती रहेगी महत्वाकांक्षा बहुत अजीब है महत्वाकांक्षा यह कहती है कि मुझे कुछ होना है जबकि मजे की बात यह है जो मैं हूं वो मैं हूं होने का सवाल नहीं है होने की बात ही गलत है मैं जो हूं वो हूं और हर आदमी अलग अलग है और जिंदगी बड़ी अनूठी है यहां एक एक आदमी अद्वतीय है बेजोड़ है मैं मैं हूं आप आप है और कौन कहता है कि मुझे आप होना है और आपको मुझे होना है अगर ऐसी बात पैदा होगी तो हम पागल हो जाएंगे दुनिया में दो आदमियों के अंगूठे के निशान एक से नहीं है तो दो आदमियों की आत्माएं कैसी एक सी हो सकती है दुनिया में दो आदमियों के हाथ की रेखाएं समान नहीं है तो दो आदमियों की जिंदगी एक सी कैसे हो सकती है एक एक आदमी बेजोड़ है लेकिन हमारा पुराना पूरी मनुष्य जाति का इतिहास तुलना करना सिखाता है कि दूसरे से आगे दूसरे जैसे दूसरे से ऊपर और कोई भी नहीं कहता कि अपने जैसे होना जब तक हम बच्चों को यह न सिखा सकेंगे कि प्रत्येक अपने जैसा हो कभी दूसरे जैसे होने की दौड़ में ना पड़े तब तक राजनीति से छुटकारा नहीं हो सकता लेकिन हम किसी बच्चे को स्वीकार नहीं करते जैसा वो है हम स्वीकार ही नहीं करते हम तो कहते हैं उसे किसी और जैसे होना है हम बच्चे को कहते हैं राम बनो बुद्ध बनो कृष्ण बनो गांधी बनो रविंद्र बनो विवेकानंद बनो कोई बनो लेकिन भूल के खुदमत बनना बस इतना बार छोड़ देना और कोई भी बनो अब बड़े मजे की बात है उस बच्चे ने क्या कसूर किया है कि विवेकानंद बने और विवेकानंद किस जैसे बने थे कोई पूछे विवेकानंद अपने जैसे बने और इस बच्चे की कौन सी भूल है कि विवेकानंद जैसा बने विवेकानंद राम जैसे नहीं बने और न कृष्ण जैसे बने और न बुद्ध जैसे बने और बुद्ध किसी राम की फिक्र नहीं किए और किसी कृष्ण की फिक्र नहीं किए वो अपने जैसे बने इस पृथ्वी पर जो थोड़े से नाम हमें सुरभित और सुगंधित मालूम पड़ते हैं वे वे लोग हैं जो अपने जैसे बने और बांकी सारी मनुष्यता सौरभ खो देती है सुगंध खो देती क्योंकि दूसरे जैसे बनने की दौड़ में पड़ जाती दूसरे जैसे बनने की दौड़ दूसरे के पद पर होने की दौड़ दूसरे के मकान जैसा मकान दूसरे के कपड़े जैसे कपड़े दूसरे के पद जैसा पद इसमें छोटे से चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब संलग्न इस दौड़ से जिंदगी सुगंध को सौंदर्य को उपलब्ध नहीं हो पाती और जब कोई आदमी अपने भीतर सुगंध से हीन हो जाता है और अपने भीतर सौंदर्य से हीन हो जाता है और क्रूप हो जाता है और जब कोई आदमी अपने जिंदगी के फूलों को खिलाने में असमर्थ हो जाता है तब तब वो दूसरों के फूल न खिल पाए इसकी कोशिश में लग जाता है तब वो इस कोशिश में लग जाता है कि मैं तो कुछ हो नहीं पाया अब मैं किसी दूसरे को कुछ ना होने दू इतना भी काफी तृप्ति होगी जो आदमी भीतर दुखी हो जाता है वो दूसरे के सुख को मिटाने की चेष्टा में संलग्न हो जाता है जो आदमी भीतर अशांत और बेचैन हो जाता है उसकी फिर एक ही सुख रह जाता है कि कोई दूसरा शांत ना हो जाए और तब जिंदगी में हम अपने सुख की यात्रा छोड़कर दूसरे को दुखी करने की यात्रा में लग जाते हैं। हम सब इस यात्रा में लगे हुए हैं, हम सब के हाथ एक दूसरे की गर्दन पर है चेस्टरटन एक सुबह बगीचे में था अब वो दोनों घूम रहे थे तो बनरसाह ने ऐसे ही चेस्टन से पूछा चेस्टन बहुत मोटा आदमी था बनरसाह तो दुबले पतले थे वो अपने दोनों खीसों में हाथ डाले घूम रहा था बनरसाह ने ऐसे ही पूछा कि क्या ये हो सकता है कि एक आदमी अपने ही खीसों में हाथ डाले जिंदगी गुजार दे चेस्टन का हो सकता है हाथ अपने होने चाहिए खीसे दूसरे के ये उसने मजाक में ही कहा था लेकिन ये सच्चाई हाथ हमारे हैं खीसे सदा दूसरों के हम सब दूसरों के खीसों में हाथ डाले सबके हाथ दूसरों के खीसे में हों और सबके हाथ दूसरों की गर्दनों पे हों और सबके हाथ दूसरे का सुख छीनने में लगे हों तो जिंदगी सुखी हो सकती तो जिंदगी दुखी हो जाएगी कुरूप हो जाएगी बेमानी हो जाएगी हथियारों का एक समूह हो जाएगा बेईमानों का एक समूह हो जाएगा और जहां इतनी बेईमानी इतनी इतनी चोरी इतनी घृणा इतनी हिंसा होगी और इतना दूसरों को दुख पहुंचाने की आकांक्षा होगी वहां एकाद आद आदमी भी कैसे सुखी और शांत हो सकता है बहुत कठिन हो जाएगी बात उतनी ही कठिन हो गई और इसलिए जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है सभ्यता यानी दूसरों के खीसों में हाथ बढ़ते हैं दूसरों की गर्दन पर हमारी उंगलियां कसती चली जाती हैं, जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है वैसे वैसे आदमी पागल होता चला जाता है यह संभव है कठिन नहीं कि हजार दो हजार वर्ष में ऐसा न हो कि अभी हमको पागलों को काराग्रह में बंद करके रखना पड़ता है फिर अच्छे आदमियों को बंद करके रखना पड़े क्योंकि पागल इतने ज्यादा हो जाए कि उनके लिए काराग्रह बनाना मुश्किल हो और अच्छे आदमी इतने कम रह जाएं को उनको बचाने का सवाल हो जाए ये हो सकता है ये बहुत कठिन नहीं है क्योंकि धीरे धीरे बात बिगड़ती ही चली जाती है लेकिन हम पागलपन को अच्छे अच्छे नाम देते हैं हम महत्वाकांक्षा पर अच्छे अच्छे लेबल लगाते दोहरा काम हो जाता है फिर भूल हो जाती है हम पागलपन को अच्छा नाम देते हैं अगर मैं आपको छुरा मार दूं तो मैं पागल हूं लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं तो फिर मैं पागल नहीं हूं बड़े मजे की बात है मैं एक बच्चे को आग में जला दूं तो मैं पागल हूं लेकिन अगर बच्चा हिंदू है और मैं मुसलमान हूं तो फिर मैं पागल नहीं क्या फर्क पड़ेगा बच्चे के आग में जलने से कि वो हिंदू है या मुसलमान बच्चा आग पर जलेगा हर हालत में और बच्चे के प्राणों में वही पीड़ा होगी मुसलमान होने से कम ना होगी हिंदू होने से ज्यादा ना होगी बच्चा बच्चा है और बूढ़ों के पाप के लिए उसको फल दिया जा रहा है उस बच्चे को जलने में वही पीड़ा होनी और इस जगत में वही कुरुप घटना घट गट रही जो बच्चे को जला रहा है वो पत्थर हुआ जा रहा है भीतर वो हिंदू हो या मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर मैं सीधा सीधा बच्चे को जला दूं तो मैं पागल समझा जाऊंगा हत्यारा लेकिन अगर मैं मुसलमान के बच्चे को जलाऊ तो मेरा जुलूस भी निकाला जा सकता है कि आदमी बहुत धार्मिक हम पागलपनों को नाम देते हैं मे, मैं मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते हैं वो नल पे पानी भरते हैं तो अगर कोई स्त्री निकल जाए तो वो फिर से बर्तन को धोते हैं कोई स्त्री दिख जाए फिर से बर्तन को धोते हैं कभी कभी सौ दफे भी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सड़क है किसी स्त्री पर रोक तो लगाई नहीं जा सकती और गरीब आदमी है वो तो घर में कोई नल नहीं है चौरसते के नल पे पानी भरना पड़ता है लेकिन स्त्री दिख जाए तो उनका घड़ा जो है अपवित्र हो जाता है तो वो उसको धो डालते हैं। लेकिन मोहल्ले के लोग उनको धार्मिक आदमी कहते हैं कि वो बहुत धार्मिक आदमी कई लोग उनके पैर भी छूते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि इनका इतना आदर किस लिए उनका आपको पता नहीं बहुत धार्मिक आदमी अगर स्त्री निकल जाती तो ये घड़े को फिर से धोते अब यह आदमी पागल होता इसको पागल में रखना चाहिए इसका इलाज होना चाहिए लेकिन ये आदमी धार्मिक हो गया क्योंकि दस पागल मिल गए हैं जो कह रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत घटना है ये घड़े को धोना ये रिचुअल पागल का है घर में एक आदमी माला फेर रहा है तो हम कहते हैं धार्मिक आदमी लेकिन सोचें अगर माला फेरना धार्मिक ना होता हमारे ख्याल में और अचानक घर में एक आदमी गुड़ियों पर ऐसा हाथ फेरने लगता है बंद करके तो हम डॉक्टर को खबर करते इस आदमी को क्या हो गया है इसको क्या हो गया ये आंख बंद करके गुरी सरकारा है लेकिन हम नहीं कहेंगे ये डॉक्टर को बुला के क्योंकि हमने ये मान लिया इस पर हमने एक लेबल लगाया है जो धार्मिकता का है तिब्बत में उन्होंने एक प्रेयर व्हील बनाया हुआ है वो और होशियार लोग उन्होंने एक चरखे जैसा एक चाक बना लिया उसमें 108 आरे लगा दिए और प्रत्येक पर मंत्र लिख दिया 108 फिरते उन्होंने 108 स्पोक वाला व्हील बना लिया उसको प्रेयर व्हील प्रार्थना चक्र। वो उसको घुमा देते दे, धक्का मार दिया वो प्रेयर व्हील 10-5 चक्कर लगा लेता है उतने मंत्रों का उनको लाभ मिल जाता है अब अब तो बिजली पहुंच गई होगी अब तो उनको पिलक लगा देना चाहिए वो दिन भर चक्कर लगाता रहेगा वो धार्मिक आदमी जितने चक्कर लग गए उतने गुना 108 उनको मंत्र का लाभ मिल गया ये आदमी कभी भी समझदारी होगी तो इसका हमें इलाज करना पड़ेगा ये क्या कर रहा है ये कर क्या रहा है लेकिन जब हम लेबल लगा देते हैं तो पागलपन पहचानना मुश्किल हो जाता है पूरब के मुल्कों में इसलिए पागलों की संख्या कम है पश्चिम के मुल्कों की बजाय और कोई कारण नहीं कई तरह के पागलों पर यहां दूसरे लेबल लगे हैं वहां सब तरह के पागल पर पागल का लेबल लग गया है वहां संख्या ज्यादा मालूम पड़ती यहां कम मालूम पड़ती संख्या बराबर संख्या में कोई फर्क नहीं लेकिन यहां पागलों में कई तरह के विभाजन है कुछ धार्मिक पागल उनको फिर पागल नहीं कहते कुछ राजनीतिक पागल है उनको हम पागल नहीं कहते कुछ और तरह के पागल हैं ढंग दंक, ढंग के पागल हैं उनको हम पागल नहीं कहते तो फिर पागल कम बच जाते क्योंकि कई पागल पागल के लेबल से बच के दूसरा लेबल लगाए हुए लेकिन यह हमें पहचानना पड़ेगा महत्वाकांक्षा पर भी दूसरे लेबिल लग जाते हैं कोई कहता है जनता की सेवा करनी है। लेकिन वो तभी तक कहता है जब तक पथ पर नहीं होता पद पर पहुंचते जनता यानी क्या कोई मतलब ही नहीं रह जाता जनता की कोई फिक्र नहीं रह जाती जनता की सेवा पूरी हो गई क्योंकि फला आदमी पद पर पहुंच गया पद पर पहुंचना था इसलिए जनता की सेवा भी करनी पड़ती थी अब वो पद पर पहुंच जाने के बाद जनता विदा हो जाती उससे कोई मतलब नहीं रह जाता लेकिन जनता की सेवा का लेबल लगाने से महत्वाकांक्षा को बचाव मिल जाता है फिर महत्वाकांक्षा तो चल सकती इसलिए जनता के सेवकों से अब सावधान होने की जरूरत है जनता के सेवकों ने मनुष्य का जितना अनहित किया है अब तक उतना सीधे सीधे दुष्टों ने नहीं किया क्योंकि दुष्टों से हम सावधान हो सकते हैं दुष्ट ऐसा आदमी है जिससे हम सावधान हो सकते हैं क्योंकि डर है कि वो कोई नुकसान पहुंचा दे सेवक ऐसा आदमी है जो पैर दबाने से शुरू करता है और आखिर में गर्दन पकड़ लेता है उसे पहचानना मुश्किल है क्योंकि पैर दबाने वाला आदमी गर्दन पकड़ेगा इसका ख्याल ही नहीं आता और पैर दबाते दबाते हमारी नींद लग जाती है और वो गर्दन तो पहुंच जाता है असल में पैर दबाना गर्दन को पकड़ने की सीढ़ी है तरकीब है ये दौरे चेहरों से सारी मनुष्यता को सावधान होने की जरूरत है और लेबल उखाड़ के भीतर की सच्चाई क्या है वो देखने की जरूरत है तो शायद हम मनुष्य का समाज निर्मित कर पाए अन्य समाज निर्मित नहीं हो पाएगा एकाध दो बातें इस संबंध में और समझ लेने जैसी है यह मनुष्यों में इतना रुगण चित्त कैसे है क्यों है आदमी सहज और सरल क्यों नहीं है सारे लोग समझाते हैं सहज होना चाहिए सरल होना चाहिए लेकिन आदमी सहज और सरल बिल्कुल नहीं आदमी बहुत जटिल है बल्कि जिनको हम सहज और सरल कहते हैं उनकी जटिलता और भी अद्भुत है मैं एक दिन ट्रेन में चला मेरे साथ एक सन्यासी सवार हुए वे सन्यासी टाट के कपड़े बांधे हुए थे फट्टियां उनको बांधे हुए थे बहुत लोग उन्हें छोड़ने आए थे मैंने किसी से पूछा उन्होंने कहा बड़े सरल आदमी देखते नहीं कपड़ा भी नहीं पहनते फट्टिया बांधे हुए हैं टाट बांधे हुए हैं इतने सरल आदमी मैं सोचने लगा कि टाट बांधने से सरलता का क्या संबंध हो सकता है फिर भी अब लोग इतने कहने आए तो ठीक ही कहते होंगे फिर ट्रेन चल पड़ी मैं आंख बंद करके लेटा रहा उन्होंने अपनी टाट पट्टियां निकाल कर रखी एक छोटी सी टोकरी थी उसमें दो तीन पट्टियां टाट पट्टियां और थी उनके बाकी कपड़े होंगे उन्होंने मेरी तरफ देखा कि मैं जागा तो नहीं हूं मैं तो आंख बंद किए पड़ा था पट्टी फट्टियों के नीचे से उन्होंने रुपये निकाले जल्दी से गिनती की फट्टियों के नीचे वापिस रख दिए और उनको भेंट में मिले होंगे फिर भी उनको डर लगा हालांकि हम दो ही थे उस कमरे में तो उन्होंने वे रुपए फिर अपने सिर के नीचे रख के और फट्टियों में दबा के और सो गए सुबह जब वे उठे तो मैंने देखा आईने के सामने खड़े हैं और फटियां बांध रहे हैं बड़े सास संवार से आईने के सामने फट्टियां बांधने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता आईने के सामने कोई रेशम के कपड़े बांधता हो तो एकदम समझ में आ जाएगा श्रृंगार कर रहा है लेकिन आईने के सामने कोई नंगा फकीर फटियां बांधता हो तो हमारी समझ में ना आएगा वो भी श्रृंगार कर रहा है वो भी तैयारी कर रहा है अपनी एक तरह से बांधी है फट्टी फिर दूसरी तरह से बांधी है फिर तीसरी तरह से बांध के तैयार हो गए आईने में देख के पसंद हुए वो समझ रहे हैं कि मैं सो रहा हूं और मैं ये देख के हैरान हूं कि आदमी का मन कितना चालाक है वो टाट फट्टियों से भी रेशम और मखमल का काम ले सकता है श्रृंगार का भाव वही का वही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है एक स्त्री जैसे तैयार हो रही हो ऐसे वो भी तैयार हो रहे हैं मैं तैयारी को मना नहीं करता हूं लेकिन पट्टियों के पीछे तैयारी छिपी हो तो हमें लगता है सरलता आ गई लेकिन धोखा हो जाता है सादगी के पीछे कठिनाई छिप जाती है तो धोखा हो जाता है ऊपर से सादगी होती भीतर कठिना आदमी होता है ऊपर सफेद कपड़े होते हैं भीतर काला आदमी छिप जाता है तो धोखा हो जाता है आदमी को सरल होना चाहिए क्योंकि सरल हुए बिना आदमी आनंदित नहीं हो सकता लेकिन सरल आदमी को किसने नहीं होने दिया है क्या आदमी खादी के कपड़े पहन ले तो सरल हो जाएगा हट्टिया पहन ले तो सरल हो जाएगा नंगा खड़ा हो जाए तो सरल हो जाएगा सरल होना इतना सरल नहीं आदमी सिर्फ एक ही शर्त पर सरल हो सकता है अब वो सरलता आएगी आदमी अपने को स्वीकार कर ले जैसा है वैसा स्वीकार कर ले अगर उसे आईने में चेहरे को देख के आनंद आता है तो वो छुप के न देखे वो कह दे कि मुझे आईने में चेहरे को देख के आनंद आता है तो आदमी सरल हो जाएगा अगर वो छुप के आईने को देखेगा तो सरल नहीं होगा जटिल हो जाएगा और अगर उसने कहा कि रेशम पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मुझे तो टाटफट्टिया पसंद है और टाट फट्टियों को भी आईने में देखेगा तो टाटफट्टियों के साथ रेशम का व्यवहार करेगा और भी जटिल हो जाएगा आदमी जैसा है अपने को स्वीकार कर ले तो सरलता आ सकती लेकिन पिछले मनुष्य जाति के इतिहास ने हमें सरल नहीं होने दिया उसने हमें उल्टी बातें सिखाई आदमी के मन में जो भी है उससे उल्टी बातें सिखाई है तो आदमी जटिल हो गया है जटिल होने से रुग्ण हो गया है रुग्ण होने से विक्षिप्त हुआ चला जा रहा है हर आदमी सुख चाहता है लेकिन पुरानी संस्कृति कहती है दुख झेलना त्याग हर आदमी सुख चाहता है और अगर कोई आदमी दुख झेलता होगा तो एक ही कारण से झेल सकता है कि उसे दुख में भी सुख आता हो और कोई कारण नहीं हो कुछ ऐसे रुग्ण लोग हैं जिन्हें दुख में भी सुख आता है कुछ ऐसे रुग्ण लोग हैं जिन्हें दुख में सुख आता है वो बीमार है क्योंकि दुख में जिसे सुख आता है वो स्वस्थ नहीं है उसका मन विकृत हो गया लेकिन पुरानी सारी मनुष्यता की शिक्षा कहती है कि दुख में सुख लेना चाहिए यह आदमी को जटिल और पागल करने के उपाय आदमी स्वस्थ नहीं हो सकेगा आदमी सुख चाहता है त्याग की बातें तप की बातें दुख को वरण करने की बातें आदमी को जटिल कर देंगी ऊपर से दुख को वरन करेगा पीछे से सुख के राजे रास्ते खोजेगा दोहरा चित्त हो जाएगा पाखंड हिपोक्रेसी विकसित होगी और कुछ भी नहीं हो सकता आदमी को समझाया गया भोजन करना लेकिन स्वाद मत लेना अब आदमी को पागल करने के सब उपाय किए गए भोजन करना लेकिन स्वाद मत लेना अस्वाद से भोजन करना अब आदमी स्वाद चाहता है और सच तो यह है कि आदमी ही अकेला पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है जो स्वाद का अनुभव कर पाता है पशु पक्षी सिर्फ भोजन करते हैं स्वाद मनुष्य की विशिष्टता है स्वाद एक बड़ा विकास है आदमी स्वाद चाहता है लेकिन सिखाया गया है स्वाद लेना मत तब एक आदमी आंख बंद करके भोजन करता है और सब कोशिश करता है कि स्वाद ना ले ले नमक से बचता है शक्कर से बचता है घी से बचता है इससे बचता है उससे बचता है सिर्फ बेस्वाद आता है स्वाद से मुक्ति नहीं होती और बेस्वाद स्वाद का ही रूपांतर बेस्वाद भोजन करना स्वाद का ही हिस्सा है और पूरे वक्त पता चलता है कि सब बेस्वाद है लेकिन वो बेस्वाद में मजा लेने की कोशिश कर रहा है अब वो उल्टे काम कर रहा है वो सिर शासन लगाने की कोशिश में लगा है जिससे विक्षिप्त हो जाएगा मैंने सुना है कि कहीं पृथ्वी के कोने पर ऐसा गांव है जहां के धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के ठीक ठीक खड़े होने की व्यवस्था सिर शासन, और जो पैर पर खड़ा होता है वो पापी तो उस गांव में बच्चे पैदा करने से सिर के बल खड़े किए जाते हैं इसका परिणाम ये तो नहीं होता कि बच्चे सिर के बल खड़े हो जाना सीख जाते हो एक परिणाम जरूर होता है कि पैर के बल चलना नहीं सीख पाते सिर के बल तो खड़े होना सीख ही नहीं पाते लेकिन सिर के बल खड़े करने की चेष्टा में पैर में जो शक्ति आनी थी पैर पर खड़े होने की जो प्रशिक्षण होना था वो भी नहीं हो पाता हाँ कुछ बच्चे सिर के बल खड़े हो जाते हैं और सिर के बल केवल वही बच्चे खड़े हो जाते हैं जो बच्चों में सबसे ज्यादा मंद बुद्धि के हैं क्योंकि मंद बुद्धि को कोई फर्क नहीं पड़ता वो गोबर गने से उसे कैसा भी खड़ा कर दो उसे सिर के बल खड़ा कर दो तो वैसे ही खड़ा हो जाता है बुद्धिहीनता सिर के बल भी खड़ी हो सकती बुद्धि मान तो इनकार करेगा तो जो बुद्धिहीन है उस देश में वो सिर के बल खड़े होने में समर्थ हो जाते हैं उनके सिर बड़े बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे पैर छोटे हो जाते फिर वो सिर के बल ही खड़े रहते हैं उनके सिर कद्दू हो जाते हैं आदमी के सिर नहीं रह जाते लेकिन लोग उनको महात्मा कहते हैं और नारियल चढ़ाते हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं और जो लोग पैर के बल चलते हैं वो बेचारे सेल्फ कंडेम्ड हो जाते हैं वो सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं क्योंकि पैर के बल चल रहे हैं और जब पैर के बल दो चार मील चल के लौटते हैं तो पाप के प्राश्चित के लिए कद्दू हो गए किसी सिर को नमस्कार करते हैं कि हे महात्मा हमसे बड़ी गलती हो गई माफ कर देना उस गांव में जो स्वस्थ है वो पापी समझे जाते हैं और जो रुग्ण हैं और पागल हो गए और बुद्धि खोदी वो महात्मा हो गए मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये गांव कहां है मैं रात सोचता सोचता सो गया कि ये गांव कहा है रात सपने में मुझे ख्याल आया ये अपने देश की खबर है सुबह मैं बहुत हैरानी में जगा मैं तो सोचता था ये गाँव कहीं और होगा लेकिन वो यही निकला हमारा ही गाँव हमारा ही देश सारी मनुष्यता ही ऐसे पूरी पृथ्वी ही सिर के बल खड़े होने की कोशिश करती रही उस कोशिश में आदमी जटिल रुग्ण बीमार विक्षिप्त हो गया। आदमी जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा सीधा उसके भीतर क्रोध है तो क्रोध को स्वीकार करना पड़ेगा उसके भीतर सेक्स है तो सेक्स को स्वीकार करना पड़ेगा उसके भीतर प्रेम है तो प्रेम को स्वीकार करना पड़ेगा स्वाद है तो स्वाद सुख है तो सुख उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसकी जो इच्छाएं हैं वो सब स्वीकार करनी पड़ेंगी लेकिन पुरानी संस्कृति सबको काट डालने को कहती इच्छाओं को काट डालो तब स्वर्ग मिल सकता है आकांक्षाओं को जला डालो तब मुक्त हो सकते हो आदमी जो है वो न रह जाए सब नष्ट भ्रष्ट कर दो तब कुछ होगा लेकिन ये बड़ी उल्टी बात है इस उल्टी बात का सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है कि हम ऊपर से और हो जाएं भीतर से और हो जाएं और जिंदगी दोहरे रास्तों पर दौड़ने लगे और जिंदगी पाखंड हो जाए पाखंडी समाज अजायब घरी बनेगा समाज नहीं बन सकता स्वस्थ समाज बनाने का नियम होगा कि हम मनुष्य जैसा है प्रकृति से उसे पूरा का पूरा स्वीकार करें महात्माओं पे थोड़ा कम ध्यान दें और परमात्मा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें परमात्मा जो दे रहा है आदमी को जैसा बना रहा है उसकी तरफ फिक्र करे महात्मा परमात्मा के बड़े पुराने दुश्मन वो महात्मा परमात्मा के बड़े खिलाफ वो कहते हैं परमात्मा ने ऐसा आदमी बनाया ये ठीक नहीं हम ऐसा आदमी बनाना चाहते हैं ये ठीक आदमी होगा परमात्मा का बनाया हुआ आदमी गलत महात्मा एक नया आदमी बनाने की कोशिश में लगे अब तक सफल नहीं हुए लेकिन उनकी कोशिश ने आदमी को पंगू और कृपिल्ड कर दिया उनके प्रयास अब बंद हो जाने चाहिए महात्माओं से छुटकारा चाहिए ताकि हम परमात्मा के निकट पहुंच सके ये बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ेगी क्योंकि हमें तो लगता है महात्मा परमात्मा की तरफ ले जाने वाले गुरु हैं महात्मा कभी परमात्मा तक नहीं ले जा सकते क्योंकि महात्मा परमात्मा ने जो भी निर्मित किया हो सबका विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं ये पृथ्वी असार ये जीवन पाप यह आदमी की इच्छा सब अंधकार नरक इस आदमी जैसा है ऐसा नहीं एक आइडियल एक आदर्श आदमी उन्होंने बनाया है जो कहीं भी नहीं वो उस आदर्श आदमी की शक्ल में सबको ढाल देना चाहते है उनकी ढालने की कोशिश में एक एक आदमी मरा जा रहा है सब तरफ से टूटा जा रहा है लेकिन उनकी कोशिश जारी है और वो बड़े मजबूत रहे अब तक लेकिन अब आगे उनकी मजबूती से छूटना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं स्वस्थ मनुष्य विकसित हो तो मनुष्य की प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा और प्रकृति की स्वीकृति से परमात्मा तक पहुंचने का द्वार मिल सकता है क्योंकि प्रकृति परमात्मा का द्वार है और हम जैसे हैं उसे स्वीकार करना पड़ेगा इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी स्वीकृति से हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे नहीं हम जैसे हैं जैसे ही हम स्वीकार करेंगे हमें ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण शुरू हो क्रोध करना मुश्किल हो जाता है जब तक मैं क्रोध को दबाता हूं तब तक यह होता है कि दिन में दस दफे दबा लेता हूं और एक दफे हो जाता है दस दफे का इकट्ठा हो जाता है फिर एक दफे में बह जाता है इसलिए जो आदमी दिन में क्रोध को दबा रहा हो उससे जरा सावधान रहना सांझ होते होते वो क्रोध करेगा और जिस आदमी ने दो चार दिन क्रोध दबाया हो उससे वीकेंड में मिलना ही मत और जिस आदमी ने साल दो साल क्रोध किया हो उससे दोस्ती मत करना वो हत्या भी कर सकता है साल दो साल जिसने क्रोध को दबा लिया हो उसके भीतर इतना क्रोध इकट्ठा हो जाता है कि वो हत्या कर सकता है ये बड़े मजे की बात है कि दुनिया के हत्यारे वे लोग नहीं होते जो रोज क्रोध कर लेते हैं दुनिया के हत्याएं वे लोग करते हैं जो बहुत दिन तक क्रोध नहीं करते तब इतना क्रोध इकट्ठा हो पाता है कि वे हत्या कर सके नहीं तो रोज रोज क्रोध बह जाए तो आदमी कभी इतना क्रोध इकट्ठा नहीं कर पाता दुनिया के जघन अपराधी वे हैं जो बहुत सब एकदम से विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट में बहुत नुकसान हो जाता है। साधारण आदमी रोज रोज क्रोध कर लेता है रोज झगड़ लेता है फिर सब निपटारा हो जाता है फिर शांत हो जाता है फिर रोज चलता रहता है मैं ये कह रहा हूं कि जब हम क्रोध को पूरा स्वीकार कर लेते हैं और क्रोध को पूरा जानते हैं पहचानते हैं तो धीरे धीरे अचानक हम पाते हैं कि क्रोध करना असंभव हो गया क्रोध इसीलिए संभव था कि हम सोचते थे कि क्रोध से दूसरे को चोट पहुंचती है लेकिन जब हम क्रोध को पूरा जानते हैं तो पता चलता है क्रोध से तो अपने को ही चोट पहुंच जाती है और अपने को चोट कोई भी नहीं पहुंचाना चाहता आदमी स्वार्थी है और अब तक हम समझा रहे हैं कि परार्थी हो जाओ परार्थी कोई दुनिया में ना होता है ना हो सकता है जिनको हम बहुत बड़े परार्थी कहते हैं बुद्ध और महावीर उनसे परम स्वार्थी व्यक्ति खोजने मुश्किल परम स्वार्थी इस अर्थों में कि जो भी उनके हित में था वही उन्होंने किया है जो उनके हित में नहीं था उन्होंने कभी किया ही नहीं अगर उन्होंने आपको गाली नहीं दी तो आप ये मत सोचना कि आप पे दया की और गाली नहीं दी नहीं वो जानते हैं कि गाली देने से अपने को ही चोट पहुंचती है किसी दूसरे को नहीं अगर उन्होंने क्रोध नहीं किया तो इसलिए नहीं कि क्रोध करने से किसी का नुकसान न हो जाए उन्होंने क्रोध इसलिए नहीं किया कि वो जानते हैं। क्रोध अपने से अपने पैरों को काटना है अगर वे चोरी करने नहीं गए तो इसलिए नहीं कि आपके धन की उनको बड़े बचाने की इच्छा है वे चोरी करने इसलिए नहीं गए कि आपका तो सिर्फ धन खोएगा उनकी आत्मा भी खो जाएगी वे उसे खोने को राजी नहीं आदमी को अगर सहज और सरल बनाना है तो उसे परिपूर्ण उसके स्वार्थ का बोध देना जरूरी परार्थ का बिल्कुल बोध देने की जरूरत नहीं एक, एक आदमी को अपना स्वभाव अपना स्वार्थ अपनी प्रकृति अपनी इच्छाओं का पूर्ण बोध हो तो आप अचानक पाएंगे वो आदमी धार्मिक होना शुरू हो गया उस आदमी की जिंदगी में रूपांतरण आना शुरू एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है जहां बदलाव शुरू हो गई एक छोटी सी कहानी अपनी बात में पूरी करूंगा बुद्ध गांव के पास से गुजरते कुछ लोगों ने घेर लिया और बहुत गालियां दी हैं और अपशब्द बोले बुद्ध ने कहा तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं मुझे दूसरे गाँव जल्दी पहुंचना है उस गाँव के लोगों ने कहा पागल तो नहीं हो गए आप हम गालियां दे रहे हैं और आप कह रहे हैं बात बात नहीं है ये हम गालियां दे रहे हैं आप पागल तो नहीं हो गए बुद्ध का पागल मैं था तब तुम आते तो मैं भी समझता कि तुम गालियां दे रहे हो लेकिन मुझे जल्दी जाना दूसरे गांव अगर बात पूरी हो गई हो तो जाऊं और अगर बात पूरी ना हो तो लौटते मैं फिर रुक जाऊंगा तुम यही मिल जाना फिर तुम अपनी बात पूरी कर लेना पर उन लोगों ने कहा ये बात नहीं है हम सीधी सीधी अपशब्द बोल रहे हैं आप जवाब ना देंगे बुद्ध ने कहा अगर जवाब चाहिए थे तो दस साल पहले आना था तब तुम गालियां देते तो मैं दुग्ने भजन की गाली देता लेकिन अब बड़ी मुश्किल हो गई उन्होंने कहा मुश्किल क्या है देना हो तो दीजिए ना मुश्किल क्या है आप गालियां दे नहीं उन्होंने कहा तुम्हारे कारण मुश्किल नहीं है मुश्किल अपने ही कारण हो गई पिछले गांव में कुछ लोग मिठाइयां लाए थे और मेरा पेट भरा था तो मैंने उनसे कहा क्षमा करो धन्यवाद वो मिठाइया वापस ले गए अब तुम गालियां लाए हो और मैं कहता हूं क्षमा करो धन्यवाद पेट भर गया अब तुम क्या करोगे तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए अब तुम क्या करोगे क्योंकि गालियां तुम दे सकते हो लेकिन लेना तो मुझ पर ही निर्भर है जब तक मैं न लू तुम्हारे देने का क्या अर्थ तुमने दी ठीक धन्यवाद मैं नहीं लेता और जब तक मैं ना लू तब तक, तक मैं कैसे गाली लौटाऊ लेना तो जरूरी ही लौटाने के लिए मैं लेता ही नहीं अब तुम क्या करोगे एक आदमी ने कहा तो बड़ी मुश्किल हो गई वो तो मिठाइयां ले गए वापस लेकिन गालियां हम कहा ले जाएं? <laughs> बुद्ध ने कहा तुम बैठो यहीं और विचार करो मैं जाऊं मुझे दूसरे गाँव जल्दी पहुंचना है लेकिन दस साल पहले अगर तुम आए होते तो जरूर मैं तुम्हारी गाली ले लेता क्योंकि मैं इतना ना समझता कि गालियां भी ले लेता था अब तो मैं फूल फूल लेता हूं कांटे छोड़ देता हूं अब कांटों में हाथ ही नहीं ले जाता पहले ऐसा ना समझता कि फूल मुझे दिखते ही न थे कांटों को ही पकड़ लेता था चुभ जाता था फिर रोता था खून बहता था पीड़ा होती थी अब तुम्हारी गालियां मुझे कांटे जैसी लगती हैं अब तुम ले जाओ धन्यवाद तुमने मेरे लिए बड़ी मेहनत की इतने दूर आए धूप में कष्ट उठाया और दुखी हूं कि तुम्हें कुछ भी वापिस नहीं लौटा सक रहा हूं अब ये जो आदमी है परम स्वार्थी इस आदमी जितने स्वार्थी आप नहीं आपने दया करके फौरन गाली ले ली होती और आपने दोगने बजन का जवाब भी दे दिया होता और गांव के लोग प्रसन्न लौट गए होते क्योंकि सफल हो गए होते लेकिन असफल हो गए और बहुत उदास लौटे होंगे और उस दिन उनको बड़ी मुश्किल में पड़ गए होंगे कि अब क्या करें क्या ना करें क्योंकि अगर कोई आदमी गाली का जवाब ना दे लेकिन बुद्ध इसलिए गाली का जवाब नहीं दे रहे हैं कि, कि उनकी दया है आपके प्रति अपने पर दया है इसलिए गाली नहीं ले रहे हैं और अगर हम जिंदगी को ठीक स्वार्थ के नियमों पर विकसित कर सकें जो अब तक नहीं हुआ तो आदमी सरल हो जाए सीधा और साफ हो जाए जिंदगी स्पष्ट हो जाए आदमी को खोलना पड़ेगा नेकेट नंगा पूरा ताकि वो जैसा है हमें पता चले और हम उसे वैसा स्वीकार कर ले तो फिर समस्याएं नहीं है तो फिर सरलता है और जहां सरलता है वहीं मनुष्य का समाज विकसित हो सकता है इन आने वाले चार दिनों में मैं इस सरल और सीधे आदमी की खोज करूंगा और जिनको उत्सुकता हो वो निमंत्रित और आपके जो भी प्रश्नों को सब लिख के दे देंगे ताकि हम उस खोज को ठीक से कर सके अगर हम सरल और सीधे आदमी को खोजने में समर्थ हो जाए तो परमात्मा बहुत दूर नहीं वो मिल सकता है लेकिन आप भी पागल हो विक्षिप्त हो तो परमात्मा को खोजना असंभव है पागल खाने से परमात्मा के मंदिर के लिए कोई रास्ता नहीं जाता है मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे अनुग्रहित हूं और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार कर